अब पांच ऋचा वाले 40वें सूक्त का प्रारंभ किया जाता है उसके प्रथम मंत्र में राजा को क्या करना चाहिए इस विषय को कहते हैं भावार्थ हे राजन आप सोमलता आदि बड़ी औषधियों के रस का पान कर रोग रहित होकर सत्य और असत्य का निर्णय कर सब मित्रों की स्तुति करके विद्वानों की सभा में स्थित होकर और सत्य न्याय का प्रचार करके दीर्घ ब्रह्मचर्य से विद्या ग्रहण के लिए संपूर्ण बालिका और बालकों को प्रवृत्त कराके संपूर्ण प्रजाओं को अधिक अवस्था वाली करिए अब विद्वानों को क्या खाना और क्या पीना चाहिए इस विषय को अगले मंत्र में कहते हैं भावार्थ इस मंत्र में वाचक् रूपक उपमा अलंकार है हे राजन जिस भोजन और पान से बुद्धि और बल बढ़े उसका भोजन और उसका पान करिए और उसका भोजन करायिए और पान करायिए तथा उसका भोजन और पान न करिए और न करायिए जिससे बुद्ध भ्रष्ट होए फिर राजा और राजा के जन क्या करें इस विषय को कहते हैं भावार्थ हे राजन आप उत्तम मनुष्यों के साथ वैद्यों की उत्तम प्रकार परीक्षा कर उत्तम रसों और अन्नों को संपन्न कर उसका भोजन कर एक मत कर और प्रजाजनों की रक्षा करके अत्यंत ऐश्वर्य को प्राप्त होकर हम लोगों को भी धन युक्त करिए फिर राजा आदि को क्या करना चाहिए इस विषय को अगले मंत्र में कहते हैं भावार्थ हे विद्वान राजा आदि जनों आप लोग विद्वानों के साथ मेल कर बुद्धि और बल के बढ़ाने वाले आहार और विहार को कर परस्पर विचार करके ब्रह्मचर्य आदि से अवस्था को बढ़ावें जिससे सब महाशय आप्त होवें भावार्थ हे राजन आपको चाहिए कि सदा ही राज्य का उत्तम प्रकार रक्षण सत्य का प्रचार और अपने सदृश सबका ज्ञान और ईश्वर के सदृश पक्षपात का त्याग करके महाशय धार्मिक श्रेष्ठ जनों के साथ प्रजा का पालन निरंतर करें इस सुक्त में इंद्र सोम औषधि राजा और प्रजा के कृत्य का वर्णन करने से इस सुक्त के अर्थ की इससे पूर्व सुक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिए यह 40वां सुक्त और 12वां वर्ग समाप्त हुआ अब पांच ऋचा वाले 41वें सुक्त का प्रारंभ है उसके प्रथम मंत्र में राजा को क्या करना चाहिए इस विषय को कहते हैं भावार्थ इस मंत्र में वाचिक लोप उपमा अलंकार है हे राजन प्रजा जनों से उत्तम गुणों के योग के कारण सबके सत्कार किए गए राज्य के पालन नामक व्यवहार को यथावत प्राप्त होइए और जैसे गौएं अपने बछड़े और स्थानों को प्राप्त होती हैं वैसे प्रजा के पालन के लिए विनय को प्राप्त होइए फिर वे क्या करें इस विषय को अगले मंत्र में कहते हैं भावार्थ इस मंत्र में वाचकलुप्तोपमा अलंकार है राजा और प्रजा के सभासद उत्तम संस्कार की विद्या से युक्त सत्य भाषण से उज्जलित वाणियों को प्राप्त होकर उनसे प्रजा पालन आदि व्यवहारों को निरंतर सिद्ध करें फिर वे किसके लिए क्या करें इस विषय को अगले मंत्र में कहते हैं भावार्थ जिस राजा के अनेक प्रकार के उत्तम प्रबंध उत्तम औषधियां उत्तम सेना और धार्मिक विद्वान अधिकारी हैं वही संपूर्ण प्रतिष्ठा को प्राप्त होता है फिर वह राजा क्या करे इस विषय को अगले मंत्र में कहते हैं भावार्थ जो राजा वोटे भी संग्राम के लिए बड़ी सामग्री को इकट्ठा करते हैं वे शत्रुओं को जीतते हुए संपूर्ण प्रजाओं को निरंतर सुखी करने के योग्य हैं फिर वह कैसा क्या हुआ करे इस विषय को अगले मंत्र में कहते हैं भावार्थ जो राजा अपने ऐश्वर्य से संपूर्ण प्रजाओं की न्याय से रक्षा करता है वह प्रशंसित अधिक अवस्था वाला और आनंद युक्त वा आनंद कराने वाला भी होता है इस सुक्त में इंद्र राजा और सोम के रस का गुण वर्णन करने से इस सुक्त के अर्थ की इससे पूर्व सुक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिए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 और जो विद्वान राजा आदि के हित के लिए प्रयत्न करते हैं वे सर्वदा उन्नत होते हैं फिर मनुष्य क्या करें इस विषय को अगले मंत्र में कहते हैं भावार्थ हे राजा और प्रजाजनों आप लोग यथार्थ वक्ता तथा राजा आदि विद्वानों में विश्वास करिए और वे आप लोगों में विश्वास करें इस प्रकार दोनों ओर आनंद बढ़े फिर परस्पर क्या करें इस विशे को अगले मंत्र में कहते हैं भावार्थ जो उत्तम उत्तम मनुस्यों का सत्कार करते हैं वे सब को स्रेष्ठ गुणों से शोभित करते हैं फिर मनुष्यों को कैसा बर्ताव करना चाहिए इस विषय को अगले मंत्र में कहते हैं भावार्थ जो विद्वान सबके लिए संपूर्ण उत्तम पदार्थों को समर्पित करते हैं और जितने सामर्थ्य का धारण करते हैं उतना सब औरों से रक्षण के लिए करते हैं उन सबको भाग्यशाली गिनना चाहिए इस सुक्त में इंद्र राजा विद्वान और प्रजा के कृृत्य का वर्णन करने से इस सुक्त के अर्थ की इससे पूर्व सुक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिए यह 42वां सुक्त और 14वां वर्ग समाप्त हुआ अब चार ऋचा वाले 43वें सुक्त का प्रारंभ है उसके प्रथम मंत्र में मनुष्य क्या करें इस विषय को कहते हैं भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है हे राजा आदि जनों आप धार्मिक जनों को पीड़ा देने वाले मनुष्यों को यथावत दंड दीजिए और वैद्यक शास्त्र में कही हुई रीति से बड़ी औषधियों के रस को निकालकर उसका सेवन कर रोग रहित होकर संपूर्ण प्रजाओं को रोग रहित करिए फिर राजा क्या करे इस विषय को अगले मंत्र में कहते हैं भावार्थ हे विद्यायुक्त राजन आप वैसी ही औषधियों को प्रकट करिए जिनसे सबको सुख बढ़े फिर मनुष्यों को क्या करना चाहिए इस विषय को अगले मंत्र में कहते हैं भावारथ हे विद्वानों जिसके परमाणु मेघमंडल में भी वर्तमान हैं औषधियों से उसका निर्माण वैद्यक रीति से कर और उसका सेवन करके रोग रहित होइए फिर वे क्या करें इस विषय को कहते हैं भावारथ हे मनुष्यों जिसके बल बुद्धि और सुख बढ़े उसी रस और अन्न का निरंतर सेवन करो इस सुक्त में इंद्र सोम और विद्वान के गुण वर्णन करने से इस सुक्त के अर्थ की इससे पूर्व सुक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिए यह ऋग्वेद के छठे मंडल में तृतीय अनुवाद 43वां सुक्त और चौथे अष्टक में सातवें अध्याय में 15वां वर्ग समाप्त हुआ अब 24 ऋचा वाले 44वें सुक्त का प्रारंभ है उसके प्रथम मंत्र में राजा आदि को क्या करना चाहिए इस विषय को कहते हैं भावार्थ हे राजा आदि जनों आप लोगों को चाहिए कि अपने राज्य में बहुत धनात विद्वानों का सत्कार करके रक्षा करें जिससे निरंतर लक्ष्मी बढ़े फिर मनुष्य क्या करें इस विषय को अगले मंत्र में कहते हैं भावारथ जो मनुष्य धन आदि ऐश्वर्यों से धर्म और विद्या की उन्नति करते हैं वे ही बहुत सुख और धन वाले होते हैं फिर मनुष्यों को क्या करना चाहिए इस विषय को अगले मंत्र में कहते हैं भावारथ हे मनुष्यों जिस पुरुषार्थ से विद्वान होकर युवा भी वृद्ध होते हैं उनको निरंतर संचित कीजिए अर्थात संग्रह कीजिए फिर मनुष्यों को किसकी उत्तिकरनी चाहिए इस विषय को अगले मंत्र में कहते हैं भावार्थ हे मनुष्यों आप लोगों को उसकी प्रशंसा करनी चाहिए जो नित्य न्यायकारी सबको सहने वाला महाशय युद्ध आदि राज कर्मों में निपुण दुष्टों का विदारक दृढ़ उत्साही मनुष्य होवे फिर मनुष्य को क्या करना चाहिए इस विषय को अगले मंत्र में कहते हैं भावार्थ जो मनुष्य श्रेष्ठ गुण कर्म और स्वभावों में वृद्धि को प्राप्त जन की वृद्धि करते हैं वे पंच तत्वों में राज्य का भोग करते हैं फिर मनुष्यों को क्या करना चाहिए इस विषय को अगले मंत्र में कहते हैं भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है हे मनुष्यों जो विद्वानों के सदृश प्रजा के रक्षण से ऐश्वर्य को बढ़ाते हैं वे सब प्रकार से बढ़ते हैं फिर राजा क्या करके क्या करे इस विषय को अगले मंत्र में कहते हैं भावार्थ हे मनुष्यों जो सबका मित्र युवा धन धान्य आदि से युक्त सबका रक्षक बड़ी सेना वाला विद्वान राजा होवे वही धार्मिकों के रक्षण के लिए सत्य बल को प्राप्त होवे